मैं पुणियात्मा हूँ ये दूसरा संसार है मैं सुखी हूँ ये तीसरा संसार है और मैं दुखी हूँ ये चौथा संसार है कर्तृत्व तो भोगतृत्व लक्षण संसार है। तो हम संसार से छूट जायेंगे कैसे छूटोगे बोले कि जब ईद पत्थर हमारे पास नहीं रहेगा हड्डी मांस काम नहीं रहेगा तब हम संसार से छूट जायेंगे ईद पत्थर से या हड्डी मांस से छूटने का नाम संसार नहीं है जब अपने में पापी पना पुण्यात्मापना सुखी पना, पना दुखी पना और संसारी पना हम नरक स्वर्ग में जाने आने वाले पुनर्जन्म वाले हैं और परिच्छा मैं कोई कतरा हूँ ये चार बात जब, जब तक कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो, संसारित्व तो और परिचिनत्व ये चारों अपने साथ लगे हुए हैं, तब तक मनुष्य संसार में भटक रहा है तनमूल है वो संसारक सुख दुख आदि साध कहा अपने को परिचिन्न माना फिर लोक परलोक में आने जाने वाला माना फिर सुखी दुखी माना फिर उसका कारण पाप पूर्ण माना इस तरह से जो निर्विकार आत्मा है वो मिथ्या अहंकार से सात में अपन हो करके इन मिथ्या झंझटों में पड़ जाता है और वो कल्पना करता है मैं देव हूँ मैं कर्म का करता हूँ ऐसा संकल्प करता है और कर्म करता है और जब मैं कर्म करता हूँ ये बात रहेगी तो उसका फल भोग नहीं पड़ेगा तुम्हें फूल फूल ये एक एक मैं सुख दुखी फल भोगने वाला हूँ और फिर तो ऊपर जाओ नीचे जाओ पाप पापी पुण्य आत्मा हो करके मैंने बड़ा पुण्य किया है यज्ञ दान आदि किया है मैं स्वर्ग में जा करके सुख भोगूंगा दक्षे दास मोदी से ज्ञानोहि का संकल्पवान हो जाता है इसी प्रकार अभ्यास के कारण अध्यात्मा ने मूर्खता अध्यात्मा ने समझी, जो चीज जैसी है उसको वैसा न समझ के कुछ दूसरा समझ बैठना मालूम पड़ेगा हम बड़े सुखी हो रहे हैं और वहां तो पुण्य क्षीण हुआ और फिर नीचे देर पड़े फिर बाहर फिर इसी के कारण पुनर्जन्म होता है चंद्रमंडल से होकर धरती में आते हैं और उसके बाद फिर धन धान्य आदि जो जौ गेहूँ आदि में जाते हैं और वहां से चार प्रकार के भोज्य बनते हैं और मनुष्य उनका भोग करने लगते हैं फिर अन्न से रेत बनते हैं बीज बनते हैं फिर पुरुष के शरीर में बीर्ज बन स्त्री के, के शरीर में प्रवेश करते हैं और वहाँ जेड़ से गिरे हुए गर्भ बनते हैं और फिर क्रम क्रम से वहाँ से उत्पन्न हो कर के एक महीना दो महीना तीन महीना पांच महीना में नारायण उनका कैसे शरीर बनता है एक महीने में क्या दो महीने में क्या ये सब यहाँ बताया हुआ, बताया हुआ है सातवें महीने में रोए शेर केस सब के सब बन जाते हैं सबके सब अंग बन जाते हैं आठवे महीने में सब का सब बिल्कुल ठीक ठीक कठोर बन जाता है और माता के पेट में जर बढ़ने लगता है पाँचवे महीने में ही गर्भ में चेतनता आ जाती है और इस तरह वो गर्भ में आता है उसको स्मरण होता है तो पूर्व जन्म के स्मरण होते हैं वहां वो सोचने लगता है महाराज देखो हमने कितनी बार कहाँ कहाँ जन्म लिया है कुटुम्ब का भरण पोषण किया है भगवान को मैं भूल चुका हूँ अब देखो गर्व का दुख हमको भोगना पड़ रहा है तो अब मैं जन्म ले करके ऐसा काम करूँगा जिससे मुझे फिर संसार में भटकना न पड़े तो असल में ये जो कर्तृत्व भोगतृत्व है इसी का नाम संसार होता है और इसी के कारण मनुष्य संसार के दुख को भोगता है फिर जैसे कीड़ा शरीर में से कोई कीड़े गिर पड़ते हैं घाव में से ऐसे ही महाराज शरीर में से ये बालक गिर पड़ता है और अनेकों प्रकार के दुख भोगते हैं। जवानी में क्या दुख होता है बुढ़ापे में क्या दुख होता है बस दुख तो क्या है मैं देह हूँ इस अभ्यास के कारण ही नरक स्वर्ग पुनर्जन्म जितना कुछ होता है वो सब मैं देह हूँ इस बेवकूफी के कारण होता है इसलिए देहादी की ममता छोड़ करके हमेशा आत्मा आत्म मनुष्य को ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए ये जो अपना आत्मा है ये जागृत आदि अवस्था से विनिर्मुक्त सत्य ज्ञान आदि लक्षण है शोध तो बुद्ध सदा शांत तो है तो इस प्रकार आ, महात्मा जी ने हमको समझाया जब अपने चिधात्मा होने का ज्ञान हो जाता है और अज्ञान संभव मोह का नाश हो जाता है तब ये शरीर रहे कि मरे इसकी कोई परवाह नहीं रहती है अब ये प्रसंग आपको तो कल समझे तो विश्व दर्पण दृश्यमन नगरीपुर पश्यत्म तो बहिरी वो भूत साक्षात्ते तस्मु य सहज सी कथा ब्रह्म विद्या नवद्वात्मित्रेमती आश्चर्य चारुचरिया जननयन ननो मोहनी मुक्तवरिया पूर्णाननंद गुरु मृतमृतम ब्रह्मूत प्रपज्ये धूर्वादल तनुम करजने वरंबरभूषण भूषणांग थु भयजानीत पुारीगिरी संभू रागरवा अध्यात्म राम गंभीन त्रयम हो मनुष्य को अपनी शक्ति से बाहर का साहस नहीं करना चाहिए चंपाति और जतायु ने बड़ा भारी साहस किया था कि हम सूरज के पास तक पहुंच जाएंगे संपाति के तो पंख जल गए वो गिर गया बताए की रक्षा हो गई संपाति के जीवन के संबंध में बांदरों को बड़ा कौकीहल हुआ और उन्होंने बताया कि जब हम जल कर गिर पड़े तो वो चंद्रमा मुनि का आश्रम था उसके बाद रही और उन्होंने आकर के हमको समझाया बुझाया एक बात है कि सहायक सब जगह मिल जाते हैं आदमी कैसी भी परिस्थिति में पड़े ईश्वर तो सब जगह रहता ही है बल्कि स्थान के रूप में समय के रूप में वस्तु के रूप में पशु पक्षी के रूप में भी ईश्वर सहायता करता है तो चंद्रमा मुनि आए और उन्होंने देखा कि संपाति बड़ा दुखी है तो उसको तो समझाया बजाया जो लोग सोचते हैं कि दुख के निमित्त संसार में न रहें सब हम सुखी होंगे वे बहुत गलती पर होते हैं दुख के निमित्त तो संसार में रहेंगे ही रहेंगे और उन्हीं में से मनुष्य को चलना पड़ेगा तब गर्म हवा न बहे की कि सूर्य ताता न हो बरत न हो आदमी कड़वा बोले नहीं की कोई हमारे मन के खिलाफ चले नही सब हमारे मन की कठकुतली होकर रहे ऐसा जो लोग अपने सुखी होने के लिए चाहते है वो तो हमेशा ही दुखी रहेंगे उन्होंने अपने जीवन को दुख के घेरे में डाल लिया क्योंकि सब कुछ उनके मन के मुताबिक होगा नहीं और वो सुखी होंगे नहीं तो जैसे सेकेंड की सुई पिछले सेकेंड को छोड़ती चलती है ऐसे जीवन भी प्रत्येक वस्तु को और समय को और स्थान को छोड़ता चल रहा है जो पकड़ के रखने की कोशिश करेगा वो दुखी होगा जो आगे से आने वाले को रोकेगा वो भी दुखी होगा जो जाने वाले को लौटाने लौटाना चाहेगा वो भी दुखी होगा जो वर्तमान को पकड़ेगा वो भी दुखी होगा तो इन सब भूलों के मूल में चीज क्या है तो देहो हम एवं देहो हम इतिमात अभ्यासात निरयादिकम गर्भ बासादानी भवंत अभिनिवेश मैं देह हूँ देह और देह तो हजार चीजों से बनी हुई है एक मैं कैसे हो सकता है ये तो मोटर के जैसे पुर हैं वैसे है परंतु एक अभ्यास पड़ गया है कि मैं देह हूँ अच्छा जो देह को मैं बोलता है उसको नरक में जाने में परहेज क्यों है कौन सी ऐसी चीज है नरक में है जो देह में नहीं है विस्था है मूत्र है पीप है खून है हड्डी है मांस है शाम है ऐसी कौन सी चीज शरीर में है जो नरक में नहीं और नरक में ऐसी कौन सी चीज है जो शरीर में नहीं तो जो शरीर है, शरीर रूप नरक नर है वो नर शब्द से स्वार्थ में क पड़ते हुआ तो नरक शब्द बना ये नर शरीर ही नरक है तो जो इसको मैं मेरा समझ करके रहता है उसके लिए नरक कौन सी नई चीज है इसी के कारण गर्भवात आदि दुख होते हैं अभिनिवेश हो जाता है मनुष्य को इसलिए विवेक ये करो कि स्थल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से परे प्रकृति से परे है अपना शरीर और देह आदि में मैं मेरा छोड़ो और आत्मज्ञानी होकर रहो कभी कभी मनुष्य को ऐसा हो जाता है अपनी समझ का अभिमान ज्यादा हो जाता है वो तो कहता है कि मैं जो समझता हूँ सोई ठीक है और दूसरे जो समझते हैं वो गलत है ये समझदारी का ठेका लेने वाले लोग भी बहुत दुखी रहते हैं कि हम ही समझदार हैं बाकी सब ना समझदार ये ना नासमझी और समझदारी भी ऐसी चक्कर की तरह ही घूमती रहती है कभी तुम ना समझ होते हो कभी वो ना समझ होता है कभी तुम समझदार होते हो कभी वो समझदार होता है ये जो संसार को सिर करना चाहते हैं वो गलत रास्ते पर है अच्छा दूसरे, दूसरे को सुधारने का ठेका न दूसरे ने पट्टा लिखा न जिम्मेवारी दी न जज बनाया न वकील बनाया है उसने तो कहा नहीं कि तुम हमको सुधार दो और तुम अपने आप ही जिम्मेवारी लिए मर रहे तो इसलिए अपने स्वरूप का विवेक करना चाहिए देह आदि में जो ममता है उसको छोड़कर के अपने स्वरूप को जानना चाहिए ये जो अपना स्वरूप है वो जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं से विनिर्मुक्त है देखो जागृत स्वप्न में नहीं है स्वप्न जागृत में नहीं है जागृत स्वप्न सुसुप्ति में नहीं है सुसुप्ति जागृत स्वप्न में नहीं है और एक ऐसी चीज है जो तीनों में है तो तुम कौन हो जो तीनों में है वो तुम हो। इसका अर्थ है कि काल स्थान और वस्तु तुमको काट नहीं रही है तुम बिना कटे सब में रहते हो सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप तुम्ही हो यही तुम्हारी पहचान यही है जिसको कोई कह दे कि ये झूठा है वो अपने आत्मा नहीं है तुम किसी भी कल्पना को नरक को स्वर्ग को परोक्ष को प्रत्यक्ष को अपरोक्ष को सब को कह सकते हो कि झूठा है, लेकिन अपने आप को कभी झुठला नहीं सकते तो सत्य वो है जिसके मिथ्या होने की कल्पना किसी अवस्था में ना की जा सके अगर कहेंगे कि मिथ्या है आत्मा मिथ्या है ऐसा मैंने अनुभव किया कहा जिसको तो तुमने मिथ्या अनुभव किया वो मिथ्या है पर तुम सत्य हो जिसने अनुभव किया वो सत्य है अनुभव सत्य है आ, तो यही सत्य और ज्ञान कभी बाधित न होना ये सत्य है और सर्वाधक और स्वयं प्रकाश होना ये ज्ञान है यही आत्मा की पहचान है ये शुद्ध है इसमें न माया है न तीन अवस्था है और ये बुद्ध है माने इसमें अज्ञान नहीं है शुद्धम माने माया और माया के कार्य से रहित और बुद्धम माने अविद्या और अविद्या के कार्य से रहित और समग्र विक्षेपों में रहकर विक्षेपों से रहित ऐसा जो अपना आत्मा है उसका निश्चय करना चाहिए जब चिधात्मा का ज्ञान हो जाता है हर्ष ने बहुत बढ़िया कहा किसी ने पूछा इस सृष्टि कैसे हुई तुम्हारे दिमाग की खुदाफात है कैसे तुम्हारी बुद्धि सृष्टि के आदि में कैसे पहुँचेगी कि कैसे हुई कैसे साक्षात्कार होगा अरे कल्पना ही तो करोगे ना सृष्टि का अंत कहाँ होगा जब तुम्हारी बुद्धि नहीं रहेगी तब क्या देखोगे कि सृष्टि कैसे रही कल्पना ही तो करोगे ना बुद्धि के रहते ही तो बुद्धि के आदि की और बुद्धि के रहते ही बुद्धि के अंत की कल्पना की जाती है दोनों कल्पित है ना बुद्धि की आदि है ना अंत तो है दोनों ही कल्पित हैं तब उन्होंने कहा चिरात्मन शुक्रकाशे ब्राह्मण सुखमात्मे हम स्वयं प्रकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में खूब आनंद से बैठे हैं। दूर आज काम सृष्टि चर्चा सृष्टि कैसे पैदा हुई कैसे मिटेगी इसकी चर्चा जिनकी बुद्धि खाली है आ, उनके लिए छोड़ो। तो जहाँ चिरात्मा का परिज्ञान हुआ वहाँ अज्ञान संभव मोह नष्ट हो जाता है अब शरीर रहे की मत रहे आरब्ध बेग से जितना मसाला मशीन जैसी बनी है और तो मशीन बनाते हैं तो ये ख्याल कर लेते हैं कितना चक्कर लगाएगी ये सीजन है ना ये प्रारब्ध है कितनी बार फूलेगा पटकेगा ये चलेगा और कितनी सर्दी गर्मी कितना सुख दुख ये सहेगा है? तो कितनी सर्दी गर्मी सहेगा कितना चक्कर लगावेगा यही तो प्रारब्ध हुआ ना इसी का नाम प्रारब्ध है तुम्हारा कलेजा कब तक कितनी बार फूलेगा पटकेगा एक बार और कितना सुख दुख सहलेगा इसकी उम्र कितनी होगी सुख दुख की सहिष्णुता उम्र और और मशीन की ताकत तो यही प्रारब्ध है तो जितना आरब्ध कर्म का वेग जिस यंत्र में है उतने दिन तक वो रहता है देह रहे कि बिगड़ जाए तुम तो इसकी फिकर क्यों करते हो मारोगे तब भी आत्महत्या और जिलागे तो रख नहीं सकोगे इसलिए जोगी को अज्ञान जनित सुख दुख नहीं होता है इसलिए जब तक प्रारब्ध का क्षय न हो तब तक शरीर जैसे है वो इसे आनंद से रहने दो ये तो साफ की कैंसुली है इसको पकड़े रखने का भी मोह मत रखो और इसको छोड़ने का भी मोह मत रखो और चंद्रमा मुनि ने मुझे समझाया ऐसा संपाति बोलते हैं त्रेता युग में साक्षात नारायण दशरथ दशरथ दसरा नंदन राम होकर प्रगट होंगे और दंडक बन में आएंगे सीता का हरण होगा और सुग्रीव के निर्देश से बानर लोग ढूंढने के लिए आएंगे और उनके साथ तुम्हारा समागम होगा तुम उन्हें सीता का पता बताओगे और जब सीता का पता बताओगे तब तुम्हारी पाख जो है वो फिर से नई हो उग आवेगी तो देखो बानरो चमत्कार को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया हो चमत्कार को नमस्कार जाऊ नूतनावती को मलऊ देखो ये नए नए कोमल पंख हमारे हो गया है तुम लोगों का कल्याण हो तुम्हें सीता जी के दर्शन होंगे जाओ अब इस दुर्लंघ समुद्र के लंघन का प्रयास करो जिनके नाम के स्मरण मात्र से संसार समुद्र को पार कर जाते हैं लोग दुर्जन भी पार कर जाता है और विष्णु पद प्राप्त करता है उसी राम के तुम लोग प्यारे भक्त और प्रिय सखा हो तुम लोगों को ये छोटा सा समुद्र पार करने में क्या लगता है यृति मात्र तो परिमित संसारा निधि तीर्वा गुर्जन परम तस्यैव पदम शाश्वत तस्वीकारिण सगता भक्ता प्रिया जूय कि समुद्रमात्रतण शक्ता कथमरा गय साजे वानर पुंगवा अब तो उड़ के चले गए चम्पाती जी और बानर लोग बड़े खुश हुए और सब सबके मन में हुआ कि जल्दी सीता जी का दर्शन हो परंतु समुद्र को दिखा सब के साथ सोचने लगे कि हम लोग इसके पार कैसे जाएंगे अंगद ने कहा कि आप लोग सब बलि हैं सूर हैं दल के नेता अंगद ही हैं आप बताइए कि आप में से कौन सा इस समुद्र को पार करके जा सकता है और हम सब बानरों को प्राण दान दे सकता है वो उठकर खड़ा हो जाए हमारे सामने जो ये कर सकता है अब तो महाराज कोई ना उठे सब के सब चुपचाप बैठे हुए अंगद ने कहा कि अच्छा आप लोग अलग अलग सब चुपचाप बैठे हैं तो अलग अलग अपना बल बताइए कौन कितना पार कर सकता है किसकी अंदर कितनी ताकत है किसी ने दस किसी ने बीस किसी ने तीस किसी ने चालीस बताया सब ऐसे दस दस करके बढ़ते जाएं जाम बवान ने कहा कि मैंने तो त्रिविक्रम की सात बार परिक्रमा करते सप्त कृत हमगाम हम गदक्षिण विधान था मैंने त्रिविक्रम की परिक्रमा की थी इक्कीस बार लेकिन अब तो बुढ़ापा आ गया है अब मैं समुद्र को पार नहीं कर सकता अंगद ने कहा कि मैं तो जा, जा सकता हूँ अंगदो प्या में गंतुम सत्यम पारम महोदय है मैं समुद्र के पार तो जा सकता हूँ परंतु पुनः वहाँ से लौटकर कर यहाँ आने का सामर्थ्य मुझ में है कि नहीं इसका मुझे पता नहीं है तो वहां अंगत के लिए बड़े बड़े प्रतिबंध थे ऐसा भी लोग बोलते हैं मंदोदरी अंगत को रोक सकते हैं एक हुक्म दे दे और अंगत भी रुक जाए ये मंदोदरी तारा ये सब मिली मिलाई थी अब तो जाम भवान ने कहा कि तुम तो हम लोगो के दल के नायक हो सबका नियमन तुम करते हो तुमको हम लोग कैसे भेज सकते हैं? अब तो अंगद ने कहा कि आओ फिर पहले जैसे कुशासी सज्जा पर सोए थे वैसे ही सो जाए क्योंकि किसी से राम का काम तो बना नहीं अब जिंदा रहना बिल्कुल बेकार है जाम भगवान ने कहा की वीर आप उदास न हो जो कार्य को सिद्ध करने वाला है मैं उसका उसको बताता हूँ तो उन्होंने हनुमान जी को पुकारा हनुमान तुम एकांत में चुपचाप क्यों बैठे हुए हो इतना महत्वपूर्ण तो काम है सामने और तुम चुपचाप बैठे हुए हो जैसे कोई अज्ञानी बैठा हुआ हो कुछ समझता ही ना हो आज अपना सामर्थ्य तुम दिखाओ तुम तो वायु के पुत्र वायु के समान शक्तिशाली हो राम काज के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है राम कार्यामेव जनितो श्री महात्मना राम काज लगी तवे उतारा तो निकल भाई पर्व तार अब तुम तो हनुमान जी।, जी का क्या पूछना बोले अरे पैदा हुए तब तो सूर्य को खाने के लिए दौड़े थे और 500 तो सौ तक ऊपर चले गए थे तुम्हारे बल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है उठो राम का काम करो हमारी रक्षा करो अब तो हनुमान जी को तो बड़ा भारी आनंद हुआ सिंहनाद किया जैसे ब्रह्मांड को फोड़ डालेंगे पर्वताकार हो गए और समुद्र को पार करके मैं लंका को जाके भस्म कर दूंगा कुल रावण को मार डालूंगा जनक नंदिनी को ले करके आऊंगा या रावण का गला बांध करके ले आऊंगा बाएं हाथ से उसको घसीटता हुआ या सारी लंका को ही उठा करके पहाड़ सहित मैं रामचंद्र के सामने ले जा करके डाल दूंगा अथवा जानकी को देख करके ही लौट आऊंगा मुझे वहाँ क्या करना है जम भगवान ने कहा की बस तुम जानकी जी का दर्शन करके कि वे जीवित हैं लौट आओ उसके बाद रामचंद्र जय समझेंगे अपना पौरुष दिखाएंगे कल्याणम भवता भद्र गे भी आयसा ये कल्याण तुम्हारा कल्याण हो आकाश मार्ग से समझ जाओ राम काज के लिए जा रहे हो वायु तुम्हारी सहायता करे इस प्रकार भवान ने आशीर्वाद दिया और महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए हनुमान जी अद्भुत दर्शन जैसे पहाड़ पर पहाड़ रखा हो महानगेंद्र प्रतिमा महात्मा सुवर्ण वर्णो ऋण चारो वक्त महा घ बाहू मजु दृश्य सर्वभूत ही जैसे कोई बड़ा भारी पर्वत हो सोने का सांग और मुह बिल्कुल लाल लाल अरुण के समान और शेषनाथ के समान दीर्घ भुजाए सब लोगों ने हनुमान जी को प्रत्यक्ष देखा उस पर्वत के ऊपर आगे वर्णन करते हैं सत योगुद्रम मकर आलम समुद्र शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है समुद्र समुद्रते इसे उद्रिच्यते जिसमें ज्वार आवे उसका नाम समुद्र मुद्राभ्याम सहिता समुद्र जिसमें शांत और विक्षेप दो मुद्रा होए कभी द्वार आवे कभी फाटा आवे शांत और बीचे दो मुद्रा समुद्र करता रहता है इसलिए मुद्रा सही होने से उसका नाम समुद्र है अथवा मुद्रा मुद्रा माने लक्ष्मी मुद्रा लक्ष्मी का उपलक्षण है लक्ष्मी जिनकी पुत्री हैं जिनके भीतर रहते हैं उनका नाम समुद्र है सौ योजन विस्तार आनंद संदोह मारुतात्मज श्री हनुमान जी आनंद संदोह उनको कोई शंका नहीं कोई भय नहीं कोई दुविधा नहीं आनंद मानो आनंद उछल रहा है उन्होंने राम का ध्यान करके कहा कि की देखो मैं आकाश मार्ग से जा रहा हूँ मुझे तुम लोग हनुमान मत समझो मुझे रामचंद्र का बाण समझो अमोघ हम राम निर्मुक्तम महाबाण निवासला मैं राम जी के द्वारा छोड़े हुए अमोघ बाण के समान हूँ आज ही मैं जानकी को देखूंगा मैं कृतार्थ हूँ कृतार्थ हूँ और फिर मैं लौट के राम को देखूंगा जिनके नाम का एक बार कोई एक बार स्मरण करे मरते समय और वो भवसागर से पार चला जाता है उसी का दूध और उन्होंने अपने अंगुली की अंगूठी हमको दे दी है आ, तो और हमारे हृदय में वो बैठे हुए हैं इस नन्हने से समुद्र में क्या रखा है तो हनुमान जी ने अपनी पूछ फैलाई प्रसार जायत तो बाल भी और गले को सीधा किया गर्दन को सीधा किया और आँख अपने ऊपर की और अपने दोनों पांव को समेटा और दाहिनी की दाहिने दक्षिण की ओर मुख करके और हवा की तरह उछल गए अब तो देवता लोग देख रहे उनके मन में शंका हुई कि ये राम का काम कर सकते हैं कि नहीं तो उन लोगों ने सुरता को बुलाए करके कहा कि हम लोग इसके बल की परीक्षा करना चाहते हैं। नागों की माता सुरसा देवताओं ने कहा कि जा करके तुम बानरेंद्र के पराक्रम की परीक्षा करो और इनके बल और बुद्धि को जान करके लौट जाओ प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति ये दोनों ईश्वर की उपाधि है प्राण माने बल और प्रज्ञा माने बुद्धि सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है ये ईश्वर को प्राण की उपाधि से ईश्वर को सर्वशक्तिमान बोलते हैं और प्रज्ञा की उपाधि से उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। हैं दोनों उपाधि बुद्धि है और बल है बोले देखो इस समय तो राम की प्रज्ञा और राम का बल दोनों हनुमान जी में आ गया है तभी तो ये रावण को परास्त कर सकते है ना जा करके तुम परीक्षा करके आओ अब तो आके सामने खड़ी हो गई सुरसा और हनुमान जी से कहा कि हनुमान आओ तुम पहले मेरे मुख में प्रवेश करो और फिर जाओ क्यों देवताओं ने तो तुम्हें हमारा भोजन बना दिया है और मैं भूखी हूँ हनुमान जी ने कहा कि माता जी हम राम की आज्ञा का पालन करने के लिए जानकी को देखने लंका में जा रहे हैं तो मैं जाके पहले देखूंगा जानकी को और फिर आके राम को निवेदन करूंगा उसके बाद तुम हमको खा जाओ आ, मरने में तो हमको कोई डर नहीं है अरे मरना तो होता ही है एक दिन चार दिन पहले के चार दिन पीछे आ, मौत डरने की वस्तु नहीं है वो मौत तो अवश्य वस्तु है आप हमको रास्ता दे दीजिए हमें राम का काम कर लेने दीजिए उसके बाद जो मौजूद तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ सुरसा बोली नहीं नहीं मैं भूखी हूँ तुम पहले मेरे मुख में प्रवेश करो नहीं तो मैं तुम्हें, तुम्हें चबा जाऊंगी हनुमान जी ने कहा कि अच्छा मुंह खोलिए आप अब माता जी ने जो मुँह खोला महाराज सुरसा माता ने तो एक जोजन का शरीर धारण करके हनुमान जी खड़े हो गए अब सुरसा ने पाँच जोजन बढ़ाया हनुमान ने दुगुना किया अब इस तरह महाराज पढ़ता गया जब पचास जोजन का मुंह बना लिया सुरसा ने तो झट वो अंगूठे के बराबर हुए और उसके मुंह में घुस गए और निकल के आ गए और बोले देखो माताजी, हम तुम्हारे मुंह में गए भी और निकल भी आए तुम्हें नमस्कार है अब तो बोले कि जाओ हनुमान तुम सचमुच राम का काम बना सकते हो गच्छ साध है रामस् कार्यम बुद्धिमताम्बर सेवक को कभी कभी स्वामी से भी अधिक बुद्धिमान होना पड़ता है मैं तो वो सुख कैसे पहुंचा देगा स्वामी तो अपने सुख के बारे में सोच नहीं सकता है तो सेवक को सोचना पड़ता है देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल बुद्धि की जिज्ञासा के लिए भेजा था जाओ तुम्हें सीता भी मिलेंगी राम भी मिलेंगे अब वो तो देवलोक में चली गई। और हनुमान जी उड़े आकाश मार्ग से अब समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा उठो उठो ये हमारे खानदान हमारे पूर्वज जो सगर थे उन्होंने ही हमारी वृद्धि की है उनके ही वंश वंश के लोगों ने हमको बढ़ाया है और उन्हीं के वंश में राम पैदा हुए हैं, और उन्हीं का काम करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं तो तुम राम की कार्य सिद्धि में सहायता करो समुद्र ने मैनात की भी सहायता की है जब इंद्र पहाड़ों की पास काट रहे थे उड़ना उनका नष्ट कर रहे थे तब समुद्र ने अपनी गोद में मैनाक को छिपा लिया था इसलिए जब इतना उपकार किया है समुद्र ने मैनाक का तो मैनाक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वो समुद्र की आज्ञा का पालन करे अब तो महाराज प्रगट हो गया बड़े मणि और मणि और फल फूल वृक्ष लता सहित और बोला तुम हनुमान जी से कि मैं तुम्हें विश्राम देने के लिए प्रगट हुआ हूँ आओ फलानी में हमारे अमृत के समान पके पकाए फल हैं और इनको आप खाइए और थोड़ी देर तक विश्राम कीजिए फिर जाइए देखो समुद्र में भी राम कृपा से विश्राम करने का स्थान मिल गया ये है कभी डरना नहीं चाहिए हम एक माता को जानते हैं उसको एक दिन बड़ा शौक हुआ हमारी जानकारी तो महाराज रात को सब लोग सो रहे थे आंगन में था कुआ वो जाके कूद पड़ी अब के कूद पड़ी तो इसको ऐसा लगे कि पानी में कोई खड़ा है और वो हमको हाथ पर उठाए हुए तीन घंटे तक हो वैसे ही पानी पर बैठी रही उसके कपड़े भी नहीं दिए फिर जब सवेरे खोज हुई कि माई कहाँ गई माई कहाँ गई तो लोगों ने जाके कुआं देखा कहीं नहीं मिलने पर तिवारी तो भीतर से ही बंद थी तो कुएं में वो सीताराम सीताराम बोल रहे तो लोगों ने जाके कुएं में से निकाला अब कुएं में कुछ नहीं था वहां दूसरी कोई चीज नहीं थी कि वो कुएं से कुछ ऐसी कहीं चोट नहीं लगी कपड़ा नहीं बीगा उसके बाद वो मैया हम समझते हैं दस पंद्रह बरस जिंदा रही तो जहां भगवान सब जगह रक्षा करते हैं जो लोग अपने को आरक्षित समझते हैं वो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं हनुमान जी ने कहा कि मैं राम के काम के लिए जा रहा हूं मैं बीच में स्वार्थभोग की बात कैसे कर सकता हूं मैं खा कैसे सकता हूं विश्राम कैसे कर सकता हूं मुझे तो बहुत जल्दी जाना है तो हाथ से छू करके उनके शिखर का आदर किया अब आगे गए तो छाया गृह सं आ गयी जो छाया को पकड़ लेती थी इसी को प्रतिबिंबवादी जो वेदांती लोग हैं वो इसको दृष्टांत लेते हैं वो कहते हैं कि प्रतिबिंब भी सत्य होता है और उसको पकड़ने से बिंब पकड़ा जाता है इसलिए इसलिए ये जो परमात्मा का प्रतिबिंब है जीवात्मा इसको सुख दुख नरक स्वर्ग पुनर्जन्म होता है जब तक बिंब से एकता का बोध नहीं होगा तब तक मनुष्य का कल्याण नहीं होगा ये हमारे प्रतिबिम्बवादी जो हैं विवरणकार वे प्रतिबिंब को आभास को मिथ्या मानते हैं और प्रतिबिंब को सच मानते हैं तो ये तो बिल्कुल बिंब रूप ही है इसी से छाया पुरुष की भी सिद्धि होती है पकड़ लिया महाराज उसने वो तो आकाश में कोई उड़े वह जहाँ थी वहीं से पर्पाई पकड़ ले अब हनुमान जी सोचने लगे कि हमारे वेग को रोक किसने दिया वो कोई दीखता तो है नहीं बड़ा भारी आश्चर्य बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है अब नीचे जो देखा तो मां काया सिंह का राहु की माता हो राहु को सही नीचे बोलते हैं, छाया पुत्र ये असुर और देवता का भेद इसी तरह से होता है देखो सूरज पर ग्रहण लगता है या चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो कैसे लगता है बोले छाया से लगता है तो वो छाया में पृथ्वी की छाया है चंद्रमा की छाया है तो छाया में भी एक देवता का निवास है वही सूरज और चंद्र को आच्छादित करता है तो चूंकि वो प्रकाश का आच्छादक का इसलिए अशुर रूप है छाया रूप हाँ. उसी को सिनिका का पुत्री थी राहु बोलते तो है सो देख करकेवा हनुषा उड़ रहे थे ना ये भी तो ध्यान दो कि ऊपर उड़ रहे थे ना तो वहाँ एक पांव बचा के एक पांव से मारना तो बनता ही नहीं था दोनों ही पाव से एक साथ ही उसको मारा मारा और फिर उछल करके दक्षिणाभिमुख चले गए अब वहाँ जा करके उन्होंने देखा त्रिकुटाचल के सिर पर एक बड़ा विचित्र नगर है उस पे पुष्प लता वृक्ष पशु पक्षी फल फूल सब हैं और बड़ी बड़ी चार दीवारियाँ हैं उसमें और बड़ी बड़ी खाइया बनी हुई हैं उसमें परीक्षा भी है और प्राकार भी हैं अब लंका में मैं कैसे जाऊंगा तो बोले कि रात में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करूंगा अब वही रह गए अब जब सायंकाल लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकापुरी जो देवता थी ना पहले वास्तु पूजा होती थी ये जब कोई नया घर बनाता था तब उसकी वास्तु पूजा होती थी उसमें एक देवता आकर बैठती थी और वास्तुगृह प्रवेश जब होता था तो वास्तु पूजा करने से फिर वो घर में आग न लगने दे घर में जल्दी चोरी ना होने दे घर में जल्दी झगड़ा ना होने दे इसकी जिम्मेवारी वास्तु देवता पर रहते थे अब तो महाराज समय ही बदल गया लोग देवता को ही नहीं मानते है तब तो उसको कोई क्या करे अब तो सब देवताओं का देवता मनुष्य ही हो गया है उसने देखा कि लंका में हनुमान प्रवेश कर रहे हैं बहुतों को उसने रोका था बोले अरे बानर के रूप में तो कौन जा रहा है चोर की तरह रात के समय क्या करना चाहता है तो उसने एक लात हनुमान जी को मारा तो हनुमान जी ने लात तो लगने नहीं दिया और बाई मुट्ठी से तिरस्कार के साथ उसको पीट दिया अब तो धरती में गिर गयी और उसने हनुमान से कहा कि हनुमान जी जाओ तुमने लंका पर विजय प्राप्त कर ली ब्रह्मा जी ने हमसे ये कहा था यहाँ एक बात बड़ी अद्भुत लिखी है वैसे ज्यादातर लोगों की धारणा ये है कि रामचंद्र भगवान का अवतार सत्रहवें या तेईसवें त्रेता में हुआ है तो इस हिसाब से जदि लगावे तो करोड़ों बरस हो जाता है रामावतार हुए लेकिन इसी त्रेता में राम का अवतार हुआ हो तो आठ लाख बरस आठ लाख चौसठ हजार बरस का द्वापर बीच में गया और ये पांच पांच हजार बरस कल जुग गया और त्रेता में कुछ बाकी रहा होगा तो कोई नौ लाख बरस के लगभग रामावत हुए होता है इसलिए ये शिला और ताम्र पत्र ढूंढने वाले तो नमस्कार ही करने योग्य है कर जो लोग नगर का पुराना चिन्ह ढूंढते राम राज्य का चिन्ह मिले तो वो तो नमस्कार करने योग्य हैं क्योंकि आठ नौ लाख वर्ष पहले का नौ कम से कम तो इस त्रेता में जन्म ही नहीं हुआ बल्कि सत्रहवें या तेईसवे त्रेता में जन्म हुआ श्री सनातन गोस्वामी जी ने बहुत प्राप्त करके ये निर्णय किया है यहाँ ये बात साफ है पुराहम ब्रह्मणा प्रोक्ता यश् विंस परजय त्रेता जुगे अठाईसवें त्रेता में रामचंद्र का जन्म हुआ था ये बात यहाँ बहुत विलक्षण लिखी हुई है तो वैवस्वत मनमंत्र तो वैवस्वत हो गई। श्वेत तो बारह कल्प और वैवस्वत मनमंत्र और बीवन में समय त्रेता में रामचंद्र इसी में और इसी त्रेता में इसका अर्थ हुआ इसी त्रेता में रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ और जोग माया सीता जनक के घर में पैदा हुई आ, सो ब्रह्मा जी ने हमको बताया था अब पत्नी के साथ वो वन में आवेंगे रावण हरण करेगा और बाद में सुग्री राम की मैथ्री होगी सब कथा उसने सुनाया ब्रह्मा जी ने हमको बता दिया था और जिस दिन बानर के मारने से तुमको तकलीफ हो उस दिन समझ जाना कि बस वही समय आ गया रावण का अंत आ गया तो हनुमान तुमने लंका जीत ली अब जाओ देखो मैं सीता का पता तुमको बताते हूँ रावण पुरबरे क्रीडा कान ये जिस अशोक बन में सीता रहती हैं वो कोई बाहर का बन नहीं है रावण के श्रेष्ठ अंत में जैसे नगर बाग उद्यान महल के भीतर ही जैसे कोई क्रीडा कानन होता है खेलने के लिए वैसे है उसमें छोटा सा अशोक बन है और उसमें दिव्य वृक्ष हैं। उसमें एक सिंसपा महावृक्ष है तो अशोक बन है और सिंसपा वृक्ष है वो वैसे शास्त्र में सिंसपा शब्द का अर्थ भी अशोक आता है शब्द पर्याय बासी में भी अशोक शब्द का प्रयोग मिलता है और शीशम शीशम के पेड़ को सिंसपा बोलते हैं जो अपने गांव के तरफ शीशम बोलते हैं जिसकी लकड़ी बड़ी मजबूत होती है काम में मिलते हैं उसको कोई सिंसपा कहते हैं और कोई कहते हैं सिंशपा अशोक का ही नाम है क्योंकि बारंबार दूसरे पुराणों में भी हनुमान नाटक आदि में और गोस्वामी जी में के आ, हे अशोक हर शोक हमारो हे सीताराम चरितय में है हे अशोक हर शोक हमारो नाम सार्थक हो तुम्हारो तो, हे अशोक